हनुमान खेले सूरज से हनुमान अपने बचपन में बहुत ही शरारती और निडर थे हमेशा खेलते कूदते रहते उनकी माँ अंजना उन्हें संभाल नहीं पाती एक दिन हनुमान खेल रहे थे तभी सूरज की किरणें उन पर पड़ी उन्होंने आसमान की ओर देखा सूरज एक लाल गेंद सा लग रहा था मैं उस गेंद को पकड़कर खेलूंगा कहते हुए वह एक ही छलंग में आसमान तक पहुंच गए सूरज को पकड़ने की कोशिश करने लगे सूरज को यह बिल्कुल पसंद ही नहीं आया वो तेजी से दौड़ने लगा हनुमान उसका पीछा करते रहे दुनिया में रात और दिन जल्दी जल्दी बदलने लगे हनुमान को यह खेल तमाशा जैसा लगा हनुमान को यह खेल तमाशा जैसा लगा हड़बड़ा कर सूरज ने इंद्र की सहायता मांगी सूरज को तड़पते हुए देखकर इंद्र को क्रोध आ गया उन्होंने हनुमान पर बिजली गिरा दी हनुमान की सांस रुक गई वह आसमान से नीचे गिरने लगी ठीक समय पर हनुमान के पिता वायु ने उन्हें थाम लिया वायु ने इंद्र पर क्रोधित होते हुए कहा तुमने यह भी नहीं देखा कि यह एक नन्हा बच्चा है उसका क्या हाल बना डाला वायु ने एक लंबी साँस ली और उसे जोर से बाहर निकाला फिर क्या हर जगह तूफानी तूफान पेड़ पर्वत चट्टान सब हिलने लगे सब लोग भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे जब तक मेरा पुत्र सांस नहीं ले पाएगा तब तक इस संसार में हवा नहीं वायु ने आदेश दिया तुरंत तुरंत हवा थम गई वह अपने पुत्र को लेकर पाताल में जा पहुंचे पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी को घुटन होने लगी सब मूर्चित होने लगे चारों तरफ खामोशी ही खामोशी हवा के बिना दुनिया मिट जाएगी देवगढ़ चिंतित होने लगी वे वायु के पास गए और विधि की इंद्र को क्षमा कर दो फिर उन्होंने हनुमान को जीवित किया उन्हें एक अनोखा आशीर्वाद भी दिया तुम आसमान में जहाँ चाहो उड़ सकते हो अपने आकार को जब चाहो या, छोटा या बड़ा कर सकते हो इंद्र ने आगे कहा बिजली और मेघ गर्जन तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे सूर्य ने कहा आग तुम्हें कभी छू नहीं सकेगी वायु ने कहा केवल शक्तियां ही काफी नहीं है बुद्धि हो तभी इन शक्तियों का सही प्रयोग हो सकता है देवो ने कहा चिंता न कीजिए हनुमान बहुत बुद्धिमान साबित होंगे वायु ने धीरे धीरे सांस ली संसार में फिर से हवा चलने लगी पेड़ पौधे मनुष्य जानवर सब जीवित हो उठे।